आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आज का ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा और आज के इस विशेष शो को सजाने के लिए हमारे साथ जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी है और मैं भी पहली बार मिल रहा हूं उनसे तो उनकी कुछ ख़ास बातें उनका जो अनुभव है जीवन का एक बहुत लंबा सफ़र होता है 60 साल का और वो लंबा सफ़र जो है उन्होंने तय किया है लेकिन आज भी हमारे साथ चल रहे हैं फिर रहे हैं बात कर रहे हैं ये उनकी एक हॉबी है जो हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं वैसे राजस्थान में शेखावाटी का वैसे रहने वाला हूँ और मेरा जन्म सुमेरपुर जो पाली डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर हुआ था और मैंने मतलब बचपन के बाद मतलब छः सात साल के बाद मुझे कुछ पढ़ने की लगन हुई तो मैं स्कूल जाने लगा तो उस समय किसी प्रकार की सरकारी स्कूलें नहीं थी और प्राइवेट छोटी मोटी स्कूल थी जिसमें एक ही रूम में एक टीचर पढ़ाते थे और हम 30-40 बच्चे थे सिर्फ तो वहाँ पर हम साल दो साल पढ़े तीन साल पढ़े तो उसको वैसे अपने बोलते शब्द में मारवाड़ी में पोसाल बोलते हैं आजकल तो स्कूल और पाठशाला बोलने लग गए और पहले उसको पोसाल बोलते थे मैं उसमें पढ़ा और मेरे पिताजी जो हैं वो मतलब एक अच्छे कुशल व्यापारी थे और मतलब सुमेरपुर मंडी में मतलब पिताजी का बहुत नाम था मतलब और पहले वो मतलब उन्होंने एरनपुरा मतलब जो छावनी है उसमें मिलिट्री को राशन देते थे उसके बाद में वहाँ पर प्लेग फैल गया तो वो छावनी से छोड़कर के फिर सुमेरपुर में आ गए और वहाँ पर व्यापार करने लगे तो वो एक बहुत कुशल व्यापारी थे और जिस समय गांव में किसी प्रकार का व्यापारियों में कोई झगड़ा फिसाद होता था तो वो व्यापारी आकर के मेरे पिताजी से उसका निपटारा करते थे मेरे पिताजी मिलिट्री का काम करने से उनको इंग्लिश आती थी वैसे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे सिर्फ पाँचवीं क्लास तक ही उन्होंने पढ़ाई की थी लेकिन मिलिट्री का काम करने से उनको इंग्लिस बहुत अच्छी आती थी वो बोलते भी अच्छा थे और पढ़ भी लेते थे तो उस समय किसी प्रकार की मतलब टेलीफोन व्यवस्था या ये कुछ भी मोबाइल वगैरह नहीं थे बहुत पुरानी बात है उस समय सिर्फ टेलीग्राम से, टेली से व्यवहार होता था व्यापार होता था तो व्यापारियों के पास बाजार में जब किसी प्रकार का कोई टेलीग्राम आता तो वो मेरे पिताजी के पास ही पढ़ाने के लिए आते थे और उनका आंसर भी जो जवाब जो है वो उनके पास ही लिखा ले आते थे तो इस प्रकार मतलब मेरा बचपन धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर मेरे को मेरे पिताजी ने एक सरकारी स्कूल में जो ऊंदरी है जिसको आजकल हिंदी में उषापुरी बोलते हैं वहाँ पर मेरे को पढ़ने के लिए भेजा मैंने वहाँ से मिडिल पास किया और मिडिल पास करने के बाद फिर मेरी आगे पढ़ने की इच्छा थी तो मेरे पिताजी ने मेरे को जोधपुर भेज दिया तो वहाँ पर मैंने महाराज कुमार इंटर कॉलेज में पढ़ाई की और वहाँ से मैंने सिर्फ मैट्रिक ही पास किया था उसके बाद मेरे आगे पढ़ने की बहुत इच्छा थी लेकिन दुकान पर मतलब हमारे यहाँ पर बहुत काम होने से मतलब मेरे पिताजी ने यह कहा कि बेटा अब जा जो तुम अगर तुम पढ़ाई करोगे तो यहाँ दुकान पर भी थोड़ा बहुत काम अगर संभालोगे तो अच्छा रहेगा मेरे को थोड़ी हेल्प मिलेगी तो फिर मैंने आगे पढ़ाई नहीं की और इस्कूल छोड़ दी और वहाँ पर मैं मेरे गाँव में आ गया और मैं धीरे धीरे व्यापार में लग गया मेरे को पिताजी ने धीरे धीरे मेरे को व्यापार सिखाया हम तीन भाइयें एक मेरे से बड़े एक मेरे से छोटे तो हमने मतलब पिताजी का देहांत जो है वो पचपन साल की उम्र में हो गया उसके बाद हमने मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का व्यापार किया तीनों भाइयों ने मिलकर के वो हमने पाँच सात साल तक व्यापार किया और बहुत अच्छा व्यापार चला हमारा हमारी एक ब्रांच फालना में थी एक सरो में थी इस प्रकार हमने बिजली का काम खूब बहुत अच्छा किया उस एरिया में और उसके बाद हमने एक दलाली का काम शुरू किया सुमेरपुर में दलाली का काम भी हमने बहुत कुशलता से किया और हमारे पास बहुत से व्यापारी थे उनका काम हमने खूब कुशलता से किया मन लगा कि किया फिर कुछ ना ना मतलब समय के अनुसार हम तीनों भाई अलग अलग हो गए तो मैं मतलब सुमेरपुर छोड़कर के गई और आबूरोड आ गया उस समय जब मैं आबू रोड आया तो उस समय मेरा सबसे बड़ा बच्चा जो है वो जोधपुर पढ़ रहा था मैंने उसको जोधपुर पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजा था उसने वहाँ पर बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की मेरे चार बच्चे चार बच्चियाँ हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में सब बच्चियों को जहाँ तक वो पढ़ी सबको ग्रेजुएशन कराया बच्चों को सबको पोस्ट ग्रेजुएट कराया और आज मतलब जो है सबसे बड़ा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बॉम्बे में है दूसरा बच्चा जो है वो मतलब पब्लिक के लोगों को सर्विस दिलाता है और तीसरा बच्चा जो है हाई कोर्ट का एडवोकेट है वो भी बॉम्बे में है चौथा बच्चा उत्तम प्रकाश अग्रवाल जो है वो भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं वो भी बॉम्बे में हैं और इस तरह से वो सब उनका बहुत अच्छा काम है वहाँ पर भगवान की दया से मेरे जो तीसरा नंबर का बच्चा है उसकी लड़की को डॉक्टरी कराना था तो हम कम से कम दस पंद्रह जगह गए तो सभी जगह कोई पंद्रह लाख डोनेशन मांगता था कोई बीस लाख डोनेशन मांगता था कोई पच्चीस लाख डोनेशन मांगता था तो इतना पैसा जो है हम नहीं दे पा रहे थे लेकिन बच्ची का वो उसको डॉक्टर ही बनना था उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी था तो हमने उसको फिर क्या किया कि करार जो कोल्हापुर के पास है वहाँ पर एक एग्ज़ाम दिलाया और वो एग्ज़ाम में पास हो गई तो बिना डोनेशन के उसका एडमिशन हो गया तो जब जगह जगह डोनेशन मांगा तो हम जब ये दोनों तीनों भाई और मेरे वाइफ हम बैठे हुए थे तो ये डोनेशन की बात चली तो हमको बहुत अखरी के मतलब अपने इस इंडिया में भारतवर्ष में जो लड़का आगे पढ़ना चाहता है और उसके लिए 25-25 लाख -25 रुपए मांगे जाते हैं तो हर आदमी तो मतलब दे नहीं सकता है तो इस तरह से मतलब ये कैसे पॉसिबल होगा तो फिर वाइफ के मन में और मेरे मन में एक ऐसी भावना आई कि हम भी एक प्रकार का यहाँ पर कॉलेज खोलें जिससे मतलब दूर दूर के बच्चे जिनको दूर दूर जाना पड़ता है तो वो दूर नहीं जा कर के और यहाँ आएंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे और बहुत कम फीस में मतलब जो है इनको यहाँ पर पढ़ा पढ़ाने का इंतज़ाम करेंगे तो वो भावना आई तो फिर हमारे जो छोटा बच्चा है उत्तम प्रकाश उसने यहाँ आकर के ये आबुरोड के अंदर उसकी इच्छा थी कि पिताजी आबुरोड में कॉलेज अच्छा नहीं चलेगा मैं बॉम्बे ही खोलना चाहता हूँ तो मैंने उनको कहा कि बेटा तेरा जन्म यहाँ आबुरोड में हुआ हुआ है तेने बी कॉम यहाँ से किया है तो यहाँ खोलने से ज़रा अच्छा होगा तो फिर उसके मन में, में भावना आई और फिर उसने हाँ पर दी और हमने एक ही दिन में मतलब ये विचार कर लिया कि यहाँ पर कॉलेज जो है वो खोलने की है बच्चा बहुत होना आ होनहार है ये और ये सीए इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बना सन 2009-10 में एक साल तक वो प्रेसिडेंट रहा एक साल तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहा और इसने मतलब प्रेसिडेंटशिप में इतना ईमानदारी से काम किया कि करीबन पूरे इंडिया में 65 फाइव बिल्डिंगे इंस्टीट्यूट की बनाई और बहुत अच्छा नाम कमाया और बहुत अच्छी पहचान बनाई तो वह जब यहाँ आया आया करता था कभी कभी तो मैंने उसको कहा बेटा यहाँ रिको ग्रोथ सेंटर के अंदर प्लाट देख लो और थोड़ा सिटी से अगर कॉलेज दूर रहेगा तो ज़रा अच्छा रहेगा क्योंकि सिटी में जगह भी नहीं है और इतनी जगह भी नहीं मिलेगी तो सिटी के थोड़ा बाहर अगर मिल जाए पाँच सात किलोमीटर दूर तो वहाँ कॉलेज खोलने से ज़रा अच्छा रहेगा रिक्को के अंदर उनके कोई जान पहचान थी बहुत अच्छी उसने वहीं पर मेरे पास बैठे बैठे फ़ोन किया और रिक्को के मैनेजर ने कहा कि आप यहाँ आ जाओ अग्रवाल जी और मैं आपको वहाँ पर बहुत अच्छा प्लॉट दे देता हूँ और आपका काम हो जाएगा तो फिर वो दूसरे दिन यही ही यहीं से मतलब जयपुर गए और जयपुर जा कर और एक ही दिन में ये प्लाट अलाट कराया और इस प्रकार यहाँ पर अबू रोड में आज बीकॉम से लगा करके और सीए फाइनल तक का ये कॉलेज जो है यहाँ पर बिल्डिंग बना करके स्थापित किया तो जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी से आप सुन रहे थे उनकी कुछ खास बातें और भी बहुत सारी बातें आप सुनेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो सावन का महीना पवन करे शोर सावन का महीना पवन करे सो पवन कर शोर पवन कर शोर अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर पवन कर सो हाँ जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर पवन का महीना पवन कर सोर कि झूमे ऐसे जैसे बन माना थे मोर कोई जोर झूमे से जैसे बन माना मो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी से बहुत ही अच्छा अनुभव उन्होंने शेयर किया है अपने जीवन काल का आइए हम लोग एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे हमारे जीवन में काफी जो है संघर्ष का समय भी आता है तो आपके जीवन में संघर्ष का जो समय था वो कब था और क्यूँ था उसके बारे में बताइए सुमेरपुर से जब हम भाई भाई अलग हुए तो मन सेवेंटी में यहाँ आ गया था आबू रोड में आबू रोड में आकर के मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया मेरे पास कोई पैसा नहीं था तो ट्रांसपोर्ट के पैसे बिजनेस में कोई खास पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं थी ऑफिस छोटा सा ले लिया था मैंने घर के अंदर ही ऑफिस खोल दिया था और वहीं पर बोर्ड लगा करके और मैं मतलब काम मैंने शुरू किया ट्रांसपोर्ट का तो मैं जब सुमेरपुर में था तो मेरे वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी मेरी अच्छी जान पहचान की थी उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आप आबू रोड में बेशक ऑफिस खोलिएगा हम आपको हेल्प करेंगे तो उन्होंने मेरी अच्छी हेल्प की सन 72 में जब बाढ़ आई यहाँ आबू रोड में तो मेरा मकान जो अभी दरबार स्कूल है उसके बिल्कुल सामने था और उसमें एक कमरा एक किचन और बाहर लेट्रिन बाथरूम थी बस इतना बड़ा मकान था तो 72 में जब बाढ़ आई तो नाइट में बारह साढ़ा बारह बजे इतना पानी आ गया घर में कि पूरा नीचे का कमरा जो ग्यारह फुट की हाइट है उसकी वो पूरा पानी से भर गया मतलब तो उस समय मेरी एक सबसे छोटी बच्ची थी करीबन साल भर की होगी तो जब हमने बाहर आवाज़ सुनी कि लोग बाग चिल्लाए कि पानी आ गया पानी आ गया तो हमने दरवाज़ा खोला दरवाज़ा खोलते ही हम फटाफट जो है हमने केवाड़ बंद किया केवाड़ बंद किया तो वाइफ ने कहा अरे वो बेबी तो अंदर रह गई वापस हमने दरवाजा खोला और उस बीबी को जो है बाहर लाए लेकर के हमारे पास में सीढ़ी थी वो तीन मंजिल का मकान था तो हम तीसरी मंजिल पे पहुंच गए और आखिर रात वहाँ पर नज़ारा देखते रहे हमारी सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते दस सीढ़ियों में पानी भर गया इतना ज़बरदस्त बाढ़ आया और नीचे का पूरा कमरा तो पानी से भर गया हम रात भर सारे बच्चे ऊपर हमारे जितने भी उस बिल्डिंग के अंदर और भी बच्चे थे और भी फैमिली थी वो सब ऊपर आ गई थी हम पूरी रात भर ऊपर बैठ कर ये नज़ारा देख रहे हमारे सामने स्कूल थी तो इस प्रकार उसमें पानी में झोंका आता था कि एक झोंके में बेंच अंदर और दूसरे झोंके में बेंच बाहर इस प्रकार वो पूरी क्लासें जो है जिसमें बेंच रखी थी पूरी खाली हो गई हमारे पड़ोस में एक हलवाई का मकान था उसके सारे बर्तन जो है वो बह गए पानी में और हम ऊपर से देख रहे हैं लेकिन क्या करते हम मजबूर थे मेरे पास एक दस हज़ार पड़े थे तो उस समय तो कोई अलमारियाँ बनती नहीं थी सिर्फ जो आले थे उसमें पेपर बिछा के ऊपर कपड़े रखते थे तो मैंने उस अखबार के नीचे जो है दस हज़ार रुपये रख दिए थे वो मेरे को दूसरे दिन जो है वो माउंट ऑफ भेजने थे तो हम ऊपर से ये देख रहे हैं कि सौ सौ के नोट बह के जा रहे हैं लेकिन ये पता नहीं कि ये अपने ही पैसे जा रहे हैं हम ये विचार कर रहे थे किसके पैसे जा रहे हैं क्या है अब वो सारे धीरे धीरे करते एक नोट जो है उस मिट्टी में चिपक गया वहीं आले के अंदर हम रात भर वहाँ ऊपर रहे डेढ़ बजे हमको वहाँ के गांव के लोगों ने ट्यूब पर बिठा करके उस पानी से बाहर निकाला मतलब इतना रोड पे पानी आ गया था अब शाम को चार बजे कब जब वो पानी उतरा जब वो हम मुझे घर जो है संभालने के लिए आए बड़ी हिम्मत करके जब लॉक खुला तो बहुत मुश्किल से लॉक खुला क्योंकि पानी भर गया था मिट्टी भर गई थी जैसे तैसे उसको खुला अंदर जाते ही हमने वो पैसे संभाले तो देखा तो एक नोट चिपका हुआ था बाकी एक नोट हमको मिला नहीं अंदर पानी वो गेहूं की जो कोठी भरी थी उसमें गेहूं में पानी भर गया सब अचार की बर्डियाँ भरी थी उसमें पानी भर गया कपड़ी कपड़े की जो पेटियां थी हमारी पूरे घर वर्ग बच्चों की वाइफ की मेरी जो भी कंबल लंबल थे सब पानी से लदापद हो गए सब कपड़े खराब हो गए भीस गए मतलब किसी भी काम के नहीं रहे अब हमने हिम्मत रखी कि जो कुछ भगवान ने किया है भगवान अच्छा भी करता है बुरा करता है तो शायद ही हमारी परीक्षा ली होगी इस तरह से हम मतलब शांत रहे और मार्केट में गए तो मार्केट में मेरा सब व्यापारियों से बहुत अच्छा संबंध था मेरा एक भांजा मेरे साथ काम करता था वो मेरे मकान के ऊपर एक कोटरी किराए ले करके रहता था तो हमने जाकर के वहाँ बसेरा लिया उसके पास रहे हम अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा उस समय मेरी हालत भी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन हम भगवान के भरोसे रहे फिर मैंने व्यापार शुरू किया वहां पर तो व्यापार के लिए मेरे ससुर जी ने जो है वो थोड़ा मेरे को पैसा दिया और मेरे से दुकान चालू करवाई मैंने हिम्मत करके काम किया धीरे धीरे मज़दूरी की थोड़ा पैसा कमाया अब बच्चों को जो है पढ़ने के लिए भेजना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि सब कह रहे थे कि हमको पढ़ाओ पापा पढ़ाओ तो एक बच्चा जो जोधपुर पढ़ रहा था उसको मैंने वहाँ पर बीकॉम कराया बीकॉम करा करके मैंने उसको बॉम्बे भेजा मैं उसको बॉम्बे लेके गया उसको वहाँ पर सी सी एडमिशन दिलाया और उसको वहाँ पर एडमिशन दिला करके मैं वापस यहाँ पर आ गया इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता रहा जिस तरह से इधर उधर से काम चलाता रहा मेरा स्वभाव ठेठ से बहुत अच्छा था मैं मतलब आध्यात्मिक प्रवृत्ति आदमी हूँ मेरे को भजन कीर्तन बहुत शौक शौक़ था और अभी भी मैं जो है भजन बहुत गाता हूँ और ईश्वर की दया से मैंने दो पुस्तक भी बनाई है और लोगों को फ्री बाँटी है मतलब तो मेरा आध्यात्मिक प्रवृत्ति जीवन है एजुकेशन में भी मेरे को बहुत इच्छा है अब मैं कई बार सोचता हूं कि मैं भी अगर और ज़्यादा पढ़ता तो और ज़्यादा तरक्की होती लेकिन फिर भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे को इस स्टेज पर भी आप लाए तो बहुत आपकी कृपा है और गांव वालों को मेरे पे बहुत कृपा है बहुत ही अच्छी बातें जो हैं जगदीश जी हमें बता रहे हैं जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी और जैसे कि आपने देखा कि बाढ़ जब आया उस समय उनका पूरा सब कुछ डूब गया लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रख कर जो है उस समय भी अपने आप को संभाला और आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे जो है अपने परिवार को सामान्य रूप से वो संभालने लगे आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि वो जगदीश प्रसाद जी ने खुद कहा कि मैं भजन भी गाता हूं तो मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही प्यारा सा भजन जो आपको बहुत अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है वो बताते हुए उसको थोड़ा सा गुनगुनाइए मैं जहाँ भी कीर्तन भजन होते हैं मेरे कान में आवाज़ आती है तो मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं वहाँ जाऊँ और उसको ज्वाइन करूँ वहाँ पर घंटे दो घंटे व्यतीत करूँ और मैं धीरे से किसी भी मिलने वाले को कहता हूँ कि भाई एक भजन मैं भी गाना चाहता हूँ अगर मुझे मौका देंगे तो मैं भी सुनाना चाहता हूँ तो जो वहाँ पर व्यवस्थापक होते हैं वो कहते हैं अरे वाह क्या बात करते हो पहले आप अपना प्रोग्राम दीजिए बाद में हम अपना प्रोग्राम चालू करेंगे इस प्रकार मेरे को वो बहुत मौका देते हैं और मैं एक भजन तो सुनाता ही हूँ बॉम्बे में भी जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जहाँ आठ आठ दस की पब्लिक होती है तो अग्रवाल समाज में जैसे फंक्शन मनाए जाते हैं जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी तो मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मेरे को लोग जो है मेरे बच्चे के हिसाब से मेरे उनका बहुत अच्छा संबंध है सबका चारों बच्चों का बॉम्बे में बहुत अच्छा रुतबा है बहुत अच्छी जान पहचान है तो उस हिसाब से मैं हर प्रोग्राम में जाता हूं तो वहां के लोग जो है मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और जब भी मैं उस प्रोग्राम को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे कहते हैं भाव आइए और आप हमको एक भजन सुनाइए और जब मैं भजन गाता हूँ तो वहाँ की जो औरतें जो हैं वो नाचने लग जाती है इस प्रकार के मैं भजन गाता हूँ तो एक लाइन में अगर आपको भजन की सुना दूं तो ज़रा अच्छा रहेगा सिर्फ एक ही कड़ी सुनाऊंगा क्योंकि भजन बड़ा है और वो खाटू श्याम जी का भजन है तो आप सुनिए एक ही कड़ी गाऊंगा मैं हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो हमारा सांबरा गजानंद आईजो जो हमारा प्यारा रे गजानंद आई फिर दिस दिसे लो जी हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो तुम्हारा लग गजानंद आई जो हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो, जो इस प्रकार ये भजन लंबा है है इसलिए मैं बस एक ही कड़ी आप लोगों को सुनाता हूँ आपको मालूम पड़ जाएगा मैं किस प्रकार का गाता हूँ जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुनाया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी शायद गजानन का ये भजन सुनने का दिल हुआ होगा तो चलिए आगे बढ़ते हुए वही भजन हम फिर से सुनाएंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्यु सर्वदा प्यारा रे गजान आईजो मारा का भोग लगामा लगा उ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 नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और आज के हमारे ख़ास इस शो के मेहमान हैं जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी उनसे काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और मैं अभी उनसे जानना चाहूँगा कि जीवन में बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल मोमेंट ये खुशी के जो क्षण हैं बहुत सारे खुशी के पल आपके पास आए होंगे लेकिन जो आपको लम्बी यात्रा तक जो है आज भी उन चीज़ों को आप याद करते हो तो उतनी खुशी फील होती है ऐसी कुछ ख़ास जो खुशी की यादें हमें ताज़ा कराइए हम पहले बच्चों के पास बॉम्बे जाते थे तो वहाँ पर आठ आठ नौ नौ, नौ महीने रहते थे दो तीन महीने सिर्फ यहाँ रहते थे वो भी इस प्रकार रहते थे कि हमारे यहाँ रिश्तेदारी आए तो उनके कभी फंक्शन होते थे तो हम आते थे वरना हम वहीं रहते थे एक बार हम यहाँ पर आए हुए थे तो एक ऋषि केस में यात्रा कंपनी है शिवशंकर यात्रा कंपनी जो ही हम बॉम्बे जाने के लिए हमने दरवाज़ा बंद किया तो पोस्टमैन वो डाक ट्रे करके आया तो उसमें उस यात्रा कंपनी का एक पैम्पलेट था तो मेरी श्रीमती ने कहा कि यह पैम्पलेट का, का है आप दो मिनट रुकिए इसको पहले देख लीजिए तो हमने सामान वापस अपना लगेज रखा और उस पैम्पलेट को हमने पढ़ा मैंने पढ़कर के मेरी श्रीमती को सुनाया तो उसमें सब यात्रा का प्रोग्राम था वो फोर्टी डेज़ की यात्रा थी डेढ़ महीने की तो प्रोग्राम बहुत सुंदर था बहुत अच्छा था चार धाम की यात्रा का था तो मेरी श्रीमती ने कहा कि अब मैं तो बॉम्बे जाते ही जो है मैं तो ये यात्रा करने के लिए जाऊंगी। तो ठीक है मैंने कहा पहले बॉम्बे तो चलो वहाँ जाके प्रोग्राम बनाएंगे। हमारा रिजर्वेशन था इसलिए हम फिर गाड़ी का भी समय हो रहा था इसलिए हम निकल पड़े बॉम्बे पहुँचे बॉम्बे जाते श्री गणेश में जो ही रखा तो श्रीमती ने बच्चों को कहा कि भाई ये प्रोग्राम है और हमारा रिजर्वेशन करा दो तो बच्चों ने कहा अभी तो आप आए हो बैठो दो चार दिन में करा देंगे तो नहीं श्रीमती ने कहा कि नहीं मेरा तो आज ही इसका रिजर्वेशन कराइए मैं तो यात्रा करके आऊँगी बच्चों ने कहा ठीक है करा देंगे फिर इसमें एड्रेस वेड्रेस देख करके बच्चों ने उनको बैंक से ड्राफ्ट लाकर के उनको पैसे भेजे शायद दो हज़ार था उसमें एडवांस हमने सीट बुक बुक करवाई दो लोअर बर्थ करवाई और 15 दिन के बाद वो डेढ़ थी तो हमको छोटे पुत्र ने जयपुर भेजने के लिए आए वो यात्रा जो है वो जयपुर से रवाना होने वाली थी तो हमको वो जयपुर छोड़कर का आया तो हम यात्रा के वहाँ पर साथ में हो गए और हमने डेढ़ महीने तक यात्रा की लेकिन डेढ़ महीने में वो हमारी यात्रा का इतना अच्छा पीरियड था कि मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता हमको घर की बिल्कुल याद नहीं आई कनिक भी याद नहीं आई कि हम बच्चों से बात करें किस प्रकार हैं हम यहाँ पर किस प्रकार हैं हमने एक भी न तो उस समय तो ये तो मेरी मैं कहता हूँ आठ सात आठ साल की बात है यात्रा की हुई तो उस समय तो फोन थे मोबाइल थे सब कुछ व्यवस्था थी लेकिन फिर भी हमने एक भी फ़ोन बच्चों को नहीं किया जिस कम्पार्टमेंट में हमारा रिजर्वेशन था उस कम्पार्टमेंट में हमारे जो आस में जितनी भी बर्थ थी जितने भी यात्री थे वो बहुत अच्छे व्यापारी थे और उनका संबंध हमसे इस प्रकार का हो गया कि हम सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं सिर्फ एक दो ही मेंबर जो ऐसे थे हैं वो अच्छे नहीं थे उनका स्वभाव अच्छा नहीं था बाकी के जितने भी मेंबर थे वो बहुत ही अच्छे थे और मैं उनकी जितनी तारीफ करूं वो बहुत थोड़ी है शाम पढ़ते ही मेरी तो भजन गाने की आदत है मैं घर में भी हर आध घंटे मतलब अभी भी भजन गाते हैं हम दोनों जने बैठ के तो उस समय मैं गाड़ी में भजन गाने लगा तो आसपास के जितने भी तो यात्री थे सब आकर के मेरे पास बैठ गए और उन्होंने काफ़ी एक घंटे तक मेरे भजन सुने और मैं उसमें सीता जी की मुंदरी गा के उनको सुनाता था जो कि करीबन उसमें डेढ़ घंटा लगता है और बहुत प्यारी मुंदरी है सीता जी की डेढ़ घंटे तक मैं जब उनको लगातार सुनाता तो उन्होंने दूसरे दिन से मेरे को मेरा नाम ही रख दिया कि सीता जी मुंदड़ी गाने वाले अग्रवाल जी तो मैंने कहा ठीक है चलो वो शाम पढ़ते ही मुंदड़ियाँ आप कह रहे हैं सीता जी की वो किस तरह का क्या भाव है उसमें किस तरह की बातें होती है? उसमें ज़्यादातर सुंदरकांड का सही सा है सारा नज़ारा ये सीता जी को मतलब ये लंका में जब हनुमान जी गए तो इसको मुंदड़ी ले गए मतलब अंगूठी ले गए थे रामचंद्र जी दी थी वो सीता जी को देख करके आए और वो लंका के जलाए इस प्रकार का इसका पूरा वर्णन है अच्छा सीता माता की गोदी में हनुमत डाली मोलड़ी बाबा सीता की गोदी में कप छिटकाी मड़ी सीता माता की गोदी में अनुमत डाली मूंदड़ी इस प्रकार मैं उनको सुनाता था और करीबन ये मुंदड़ी बहुत लंबी है करीबन डेढ़ घंटे की है और एक बार जब आदमी उसको सुन लेता है तो उसको बार बार सुनने की इच्छा होती है और मुझे भी बहुत प्यारी लगती है और मैं अक्सर ये बहुत गाया करता हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से सीता की मुन्दड़ी क्या है वो आपने बताया है और आइए आगे बढ़ते हुए जैसे कि आपने पैंतालीस दिन की जो यात्रा की चार धाम की यात्रा जो की है उसके बारे में बताइए वर्णन कीजिए जहाँ से आपकी शुरू हो गई पहले आप कहाँ पहुँचें फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को बताते जाए ताकि हम भी आपके साथ यात्रा करें हम श्री गिडेस में जब जयपुर से हमारी यात्रा की ट्रेन रवाना हुई तो हम उज्जैन गए और वहाँ महाकालेश्वर के दर्शन किए ये प्रोग्राम तो बहुत लंबा था डेढ़ महीने का इस पर फिर हम रामेश्वरम जी गए हम बनारस भी गए हम मतलब यहाँ पर हरिद्वार भी गए इस प्रकार सब चारों धाम की यात्रा हमारी बहुत सकुशल हुई और हमको बहुत आनंद आया इस प्रकार और हमारे जो संचालक जो थे यात्रा कंपनी के वो बहुत ही इतने सज्जन आदमी थे कि मैं उनका क्या वर्णन करूँ जब भी कभी हमको पैसों की ज़रूरत पड़ी है। रात को दो बजे भी तो हम उनके पास कहते बाबू जी हमको दो हज़ार रुपये चाहिए उसी वक्त जेब में से उनका जेब जो है वो हज़ार हज़ार के नोटों से भरा ही रहता था उसी वक्त हमको दे देते थे, थे और जो हमारे पास टैबलेट्स चेक थे हम उनको दे दिया करते थे और हम उनको उसी समय हमको कैश मिल जाता था है उनकी तरफ से इतनी सुविधा थी शुद्ध देसी घी का खाना मिलता था चावल बासमती सबसे जो बढ़िया बढ़िया आते थे वो मिलता था हमको सुबह नाश्ता मिलता था शाम को नाश्ता मिलता था दो समय चाय मिलती थी दो, दोनों समय शुद्ध घी का खाना मिलता था इस प्रकार हमारी यात्रा अच्छा वक्त वक्त पर जब त्यौहार आते थे तो हलवा पूड़ी भी बनती थी खीर भी बनाई जाती थी मतलब इस प्रकार हमारी यात्रा डेढ़ महीने की बहुत सकुशल और बहुत आनंद पूर्वक रहती थी और जब हम जब यात्रा से सब लोग जब समय पूरा हुआ और जब हम बिछुड़ने लगे तो हमको इतना रोना आ गया कि मतलब वो अगर आज भी मेरे को अगर वो सीन याद आता है तो मेरे आंखों में जो आंखें भर आती है इतना प्यारा सीन था मतलब और हमारे जो साथीदार थे वो भी मतलब इतने अच्छे थे कि एक तरह से हमारी फैमिली मेम्बर की तरह इस प्रकार हमारी यात्रा सकुशल और बहुत आनंद पूर्वक व्यतीत हुई आप सुन रहे हैं रेडियो मधवन 90.4 एफएम पर सलामी ज़िंदगी और बहुत ही अच्छी जो यात्रा है 45 दिन का उन्होंने चार चारधाम का यात्रा किया जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी ने और जो वर्णन उन्होंने किया है आज भी उनको वो याद आता है तो उनकी आंखें नमी हो जाती हैं तो एक अच्छा फीलिंग है जीवन में जितना हम इन अच्छे पलों को याद करते हैं तो उतनी खुशी हमको मिलती है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी ऐसे बदलाव आते रहते हैं तो आपके समय का जो स्कूली जीवन था आपका और अभी का जो बच्चों का स्कूली जीवन दोनों चीज़ें आपके आंखों के सामने हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने समय के स्कूल लाइफ की बातें बताइए मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो उस समय हमारे एक तो स्काउट्स और एक कब्ज ये दो मतलब अलग अलग कमेटियां बनी हुई थी तो मैं उस कब्ज का जो है वो ट्रुप लीडर था और हमारी जब आउटिंग होती थी तो उस समय हमारे बाहर कैंप लगते थे तो हमको आखिर रात जो है नाइट के अंदर हमको पैरा देना था पैरा देना पड़ता था मतलब टंड वाइज हर स्टूडेंट पैरा देता था रात को नाइट में एक बार हमारा स्काउट के अंदर जोधपुर का दौरा हुआ जोधपुर कैंप लगा तो वो ठंड के मौसम में मतलब मैं आपको बताऊं जनवरी महीने में और बड़े मैदान में वहाँ पर इतना रेगिस्तान मतलब उसके अंदर हमारे टेंट लगाए गए अब ठंड पड़ी तो इतने कड़ाके की पड़ी तो हमारी तो आदत वैसे मैदान में रहने की नहीं थी लेकिन वो भी विद्यार्थी विद्यार्थी जीवन था तो हमने वो समय भी निकाला पंद्रह दिन का कैंप था मतलब कम था हम अपने हाथों से खाना बनाते थे वहाँ पर और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कैम्प फायर होते थे हम रात को नाइट में तो हम उसमें ड्रामा भी करते थे और हंसी मजाक भी करते थे मतलब इस प्रकार हमारा जीवन व्यतीत हुआ तो फिर मैं गेम्स का भी मतलब मुझे बहुत शौक़ था तो एक तो जो बैडमिंटन आती है मैं वो खूब खेला करता था एक रिंग जिसको डैक टेनिस बोलते हैं वो भी मैं खूब खेला करता था और मैं टीम का कैप्टन था तो इस प्रकार मैं हर वक्त हर चीज़ में आगे आगेवान रहा मैंने जब पढ़ाई की तो मेरे कॉमर्स सब्जेक्ट था तो कॉमर्स में हमारे बाईस बच्चे थे तो उस समय उस सब्जेक्ट में हमारा जो प्रैक्टिकल था वो टाइपिंग था तो जब टाइपिंग जो था तो मैं एक मिनट में बाईस वर्ड टाइप करता था और जो दूसरे स्टूडेंट थे वो कोई पंद्रह करते थे कोई बारह करते थे मैं क्लास में फर्स्ट था टाइपिंग में मेरा ठेठ से पढ़ाई में खुद की रुचि थी सब बच्चियों को मैंने पढ़ाया सब बच्चों को पढ़ाया जहाँ तक वो पढ़े बहुत ही अच्छी बात आपने बताएँ जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोग सोशल इवेंट भी करते हैं कभी कभी हम लोग सामाजिक सेवाएं भी करते हैं तो आपके समय पर आपने किस तरह की सामाजिक सेवाएँ की और आप किस तरह से आप जुड़े हुए समाज के साथ जब मैं आबू में व्यापार करता था तो होलसेल मर्चेंट हमारी एक एसोसिएशन बढ़ी तो उसमें सब व्यापारियों ने हालांकि मैं सुबेलपुर से आया ही था सेवेंटी में और सेवेंटी में जब चुनाव हुए तो सब व्यापारियों ने मेरे को प्रेसिडेंट बनाया मैंने उनको बहुत मना किया भाई तो मैं बाहर का रहने वाला हूँ आप लोग यहाँ के रहने वाले हो तो मैं भी नया नया हूँ आप मुझे प्रेसिडेंट नहीं चुनिए, लेकिन उन्होंने मेरी कार्यकुशलता को, को देखकर कर कहे और मुझे प्रेसिडेंट चुना हर साल हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव होते थे होलसेल व्यापारी मर्चेंट एसोसिएशन के और आगे से आगे भी पाँच साल तक रेगुलर प्रेसिडेंट ही बना रहा और हर व्यापारियों को मैं व्यापार के अंदर उनको सेवा ही देता रहा उस समय हर डिपार्टमेंट का अनाज के अंदर क्या इनकम टैक्स का क्या सेल टैक्स का क्या सब तरह के सैंपल का क्या सबके अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे सब तरह के इंस्पेक्टर आते थे और वो मेरे यहीं बैठते थे तो मैं सब व्यापारियों को बुला करके उनकी मीटिंग करवाता था, था और उनको सबको समझाता था कि भाई गलत काम नहीं करो सही काम करो तो अच्छा रहेगा सही काम में भी पैसा भगवान देता है उल्टा करने से पैसा नहीं देता है और उसमें क्या है अपनी जो है छवि बढ़ती है सही काम करने से तो व्यापारी सब मेरा कहना भी मानते थे और जितने भी सरकारी ऑफिसर जे उनकी सब बैठक मेरे यहाँ रहती थी कि प्रेसिडेंट होने के नाते व्यापार के अंदर जो मैं बहुत कुशल था बहुत कार्य कुशल था मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब सब सही काम किया दो नंबर का काम मतलब जिसको बोलते हैं ब्लैक मार्केट नीचे बोलते हैं मैंने कभी नहीं किया और दूसरे व्यापारी करते होंगे लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी दो नंबर का व्यापार नहीं किया क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को इस प्रकार के संस्कार दिए कि एक तो झूठ बोलना नहीं चोरी कभी करना नहीं और भगवान अगर एक रोटी भी देवे तो उसको भी खा करके और जीवन को जो है उसको संतुष्ट उसमें मतलब संतुष्ट बनाए रखना तो मैंने आज दिन तक मेरी ज़िंदगी में मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरे को याद आया कि मेरे तीसरे नंबर का बच्चे की फैमिली यहाँ आई हुई थी और हम अम्बा दर्शन करने गए वो मंदिर में जब अम्बा मंदिर में क्या है कि अम्बा की मूर्ति के सामने एक शेर का वो जो है वो चित्र है वहाँ जब हमने वो गुलाल लगाने के गए तो एक हजार हजार के नोटों की गड्डी जो है वो नीचे पड़ी थी तो वो गड्डी मैंने उठाई तो मैं समझा कि बच्चा मेरे आगे था तो मैंने कहा कहीं इतनी भीड़ में जेब तो नहीं कट गया मैंने उसको पूछा बेटा तेरा जेब तो नहीं कट गया तू तेरे तेरे जेब में पैसे संभाल उसने पैसे संभाले उसने कहा पापा मेरे तो पैसे बेरा और हैं उसने पूछा पापा क्यों मैंने कहा मेरे को यहाँ पर हजार हज़ार नोट करके गड्डी मिली है वो किसी पैसेंजर की होगी तो अपने यहाँ पर जो है पुजारी को जा कर के देने चाहिए तो वो बच्चा समझदार था क्योंकि वो वकील है उसने कहा कि पापा पुजारी जी को नहीं देंगे यहाँ पर जो काउंटर बना हुआ है वहाँ पर जा के अपन अनाउंसमेंट करवाएँगे और ये पैसे वहाँ पर जमा करवाएंगे ताकि अभी क्या काउंटर पर अनाउंसमेंट करवाने से अगर किसी यात्री के होंगे तो उसको दे देंगे तो वो बेचारा जो है अपने आकर के पैसे काउंटर से ले जाएगा हम दोनों जने काउंटर पर गए वहाँ पर वो उसका बैठा था इंचार्ज उसको हमने कहा कि भाई हमको यहाँ पर ये इतने पैसे मिले हैं ये आप ले लीजिए और यहाँ पर आपका जो कुछ सुविधा है उसके अंदर जमा कर लीजिए उस एक रजिस्टर बना हुआ था उसने मेरा नाम लिखा वो उसने पैसे काउंट किए वो उसमें रकम लिखी उसने मैंने उनको कहा आप इसी समय जो है उसको जो है अनाउंसमेंट करवा दिए उसने अनाउंसमेंट करवाया तो एक स्टूडेंट फैमिली के साथ दर्शन करने के लिए आया हुआ था तो उस नोटों के साथ में एक हॉस्पिटल की चिट्ठी थी दवा उसमें लिखी हुई थी उसमें उसकी ग्रैंड मदर का नाम लिखा हुआ था तो वो भी मैंने उसको दे दी तो मैंने कहा जो भी उसकी इंक्वायरी करना आएगा तो ये पहचान देगा कि साहब कोई भी आ सकता है कि भाई मेरे पैसे होंगे लेकिन वो पहचान देगा कि इसके साथ में मेरे हॉस्पिटल की चिट्ठी है और उस चिट्ठी में ये नाम लिखा हुआ है तो मालूम पड़ जाएगा कि सच्चे उसी के पास हैं जो ही हमने अनाउंसमेंट करवाया वो बाहर जूते पहन रहा था वो अनाउंसमेंट सुन करके उसने अपन जेब संभाला तो उसकी जेब कटी हुई थी उसके जेब में पैसे नहीं थे वो दौड़ा दौड़ा आया काउंटर पर हम जब तक वहीं खड़े थे वो हार्डली मतलब पाँच सात मिनटों में पहुंच गया काउंटर पे हम वहीं खड़े थे और वो आया आकर के उसने मुझे बोला कि ये पैसे जो हैं मेरे हैं तो मैंने उसको पूछा भैया पैसे आपके हैं तो उसमें और क्या उसकी पहचान है नोट कैसे थे उसके साथ में और कुछ था क्या तो उसने कहा कि मेरी ग्रांड ममर मेरी ग्रांड मदर जो है वो बीमार थी और उस हॉस्पिटल की वो चिट्ठी है उसमें ये नाम लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए मैंने मुनीम जी को कहा मैंने कहा वो चिट्ठी देखिए आप उसमें क्या नाम लिखा है उसने कहा ये चिट्ठी उसमें यही नाम है हॉस्पिटल की चिट्ठी है उसमें दवाइयाँ लिखी हुई थी मैंने मुनीम जी को कहा ये पैसे इसी के हैं इसको आप दे दीजिए पैसे उसको लौटा दिए मेरे उसने वापस वापस सिग्नेचर करवाए उस रजिस्टर में कि पैसे फलानी पार्टी को दे दिए उसके उसने उसमें सिग्नेचर करवाए हम जब बाहर गए तो वो हमारे साथ में चला वो हमारे पैरों पड़ा और उसने मेरे को कहा कि भाव इस ज़माने में ऐसे आदमी जो है मतलब हज़ारों में एक दो ही मिलते हैं जो कि इतना पैसा मिलने के बाद भी जो है इस प्रकार का काम मतलब जो किया मैंने कहा बेटा वो तेरा कहना भी ठीक है लेकिन मैं मतलब ये है कि आपके पास अगर पैसे नहीं होते तो आपको बॉम्बे जाना है वो बोरीवली का ही रहने वाला था और मैं भी बोरीवली में ही रहता हूँ तो उसने कहा कि आप मेरे घर आइएगा बोरीवली आने के बाद उसने मेरे को अपना कार्ड दिया मैंने उसको अपना कार्ड दिया और आप देखिए उसकी भी कितनी भलमनशारत है जब उसके लड़के की शादी थी तो उसने मेरे को कम से कम पांच सात तो टेलीफोन किए होंगे और कार्ड भी भेजा भी कि शादी में आप ज़रूर पदारियेगा मतलब इस प्रकार के लोग भी होते हैं मतलब तो अगर आपको भी किसी प्रकार के किसी भी प्रकार का जेवर है कोई पर्स है कोई पैसे मिलते हैं तो मतलब आप दिल को शुद्ध रखिए और जिसका है उसको लौटा दीजिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण हमारे सामने आपने बताया और अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा एक हादसा आपके सामने हुआ था उसका आपने जीवंत उदाहरण हमारे सामने रेडियो के माध्यम से सुना आगे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जीवन में हम लोग बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं जैसे मैं अभी आपको सुन रहा हूँ तो मैं भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ तो वैसे ही हमारे जीवन में हम लोग बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों से सीखते हैं तो ऐसे आपके मोटिवेटर्स को ने आप जिनको गुरु मानते हैं या कुछ सीखे हैं उनके बारे में कुछ बात बताइए ये जब बाढ़ आई थी मैं आपको कहना भूल गया तो मेरी श्रीमती नदी में पानी आया हुआ था तो, तो वो कपड़े धोने के लिए जाया करती थी तो उसकी कान का बूंदा तो जो था वो पानी में गिर गया उस समय हमारे थोड़ी सी दूर पर एक धोबन जो है वो कपड़े धो रही थी तो वो बूंदा जो है उसने उठा लिया हमको तो वो मिला नहीं तो हम घर पर आए घर पर आ के और अब हताश तो हो ही गए क्योंकि हम ज़्यादा पैसे वाले तो थे ही नहीं एक बूंदा उस समय भी बड़ा मतलब बड़ी बात थी मतलब तो लोगों को पूछा तो ये किसी ने बताया कि केसरगंज जो है यहाँ पर वहाँ पर एक महात्मा रहते हैं आप उनके पास जाइए हम दोनों गए शाम को तो शाम को गए थे जो ही उनकी मतलब निवास स्थान में जो ही प्रवेश किया उन महात्मा ने जाते ही कह दिया कि क्यों बेटा तेरा कुछ खोया है इसलिए तो आई है अपने दोनों बहुत अचंबा किया कि हमने तो उन्होंने कुछ अभी आपको कुछ बताया ही नहीं आके हम बैठे नहीं सिर्फ एंट्री ली है और आपने ये कहा कि आपका कुछ खोया है इसलिए आप आए हो हम बैठे उन्होंने हमको आश्रम बैठ, बैठने के लिए स्थान दिया बैठे हम थोड़ी दूर बाद अच्छा तो तू तो, तो कपड़ा धोने गई थी क्या उन्होंने ये कहा मेरे को हैं, तो कपड़ा धोने गई थी क्या वहाँ पर तेरा खोया है तो कहा हाँ आपको कैसे मालूम पड़ा मैं जो कह रहा तो तुम सुनते जाओ तो कहा मेरे सोने का बूंदा था तो कि बाबा जी वो मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उन्होंने कहा कि बेटा अब वो तो गया मिलेगा नहीं क्योंकि वो सुनार की दुकान पे पहुंच गया है जिसने उठाया था वो भी सुनार की दुकान पे ले जाके उसको बेच दिया है इसलिए वो अब तेरे को तो मिलेगा नहीं अब ठीक है हम आगे हताश होकर के तो मेरी श्रीमती ने कहा कि मेरे को गुरु बनाना है तो मैं तो अब इन्हीं को ग्रुह बनाऊँगी ठीक है हम पंद्रह दिन के बाद गए आश्रम में वापस गए तो उनको हमने बैठाया बैठे हम थोड़ी देर तो उन्होंने पूछा महात्मा जी ने कि बच्चे वो आपने कोई गुरु बनाया है क्या तो हमने दोनों ने एक साथ ही बोला कि हम तो आज गुरु बनाने के लिए ही आए हैं आश्रम में हमने पहले किसी को भी गुरु नहीं बनाया और आज हमको गुरु बनाना है और हम आपको ही बनाए फिर वो जो पद्धति होती है गुरु बनाने की वो हमने पूरी की और हमने उस दिन से उनको गुरु बनाया तो गुरु भी जो तो है वो बहुत पंचमूर्ति थी हम हमेशा शाम को पाँच बजते दुकान पे मेरे पास खबर आ जाती थी घर से कि आश्रम में चलना है चाहे कितना भी काम हो मैं काम छोड़कर के और हम दोनों जनों जो है आश्रम में जाते थे घंटे आध घंटा बैठते थे फिर आ जाया करते थे इस प्रकार हमको जो है वहाँ से बहुत लगन हो गई गुरु जी से और हम करीब करीब मतलब हफ्ते में छः दिन तो जाते ही थे मतलब चाहे कितना भी काम हो मैं दुकान के लॉक लगाया और चल देता था वो घर से आ जाते थे मेरे पास खबर आ जाती थी बच्चों की हम चले जाते थे चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी से बात करते हुए और समय पूरा हो रहा है मैं जाते जाते कहूँगा जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी से कि एक मैसेज जरूर कोट करें एक संदेश आप सभी को दे जो अपन हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें एक स शब्द जो ऐसा है वो सबसे महान है मैं उसका आपको मतलब बताता हूँ उसकी व्याख्या स से संस्कार बनता है शब्द स से सभ्यता बनती है स से सहनशीलता बनती है स से सदुण बनता है और अगर आप इस सर शब्द को जितने भी इससे शब्द सर शब्द बनते हैं पूरे शब्द अगर आप इसको जिंदगी में याद रखेंगे तो आपका जीवन जो है वो बहुत सफल होगा आप तरक्की करेंगे तो आप जो है एक तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो व्यतीत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में मन लगाइए सच बोलिए किसी प्रकार का छल कपट मन में मत रखिए किसी की चुगली जो है एक दूसरे की निंदा मत कीजिए और हमेशा एक ने एक भलाई का काम जितना बन सके आप अपने ज़िंदगी में करते जाइए आपको हमेशा सफलता मिलेगी भगवान आपको सफलता देंगे यही मेरा आपको कहना है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें सा शब्द याद रखना है और साह से जितने भी पॉजिटिव शब्द आ रहे हैं वो सारी बातों को आप याद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं जैसे बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि संस्कार सफलता और भी बहुत सारी बातें हैं इसके साथ आप जोड़ते जाइए और संतोष हमारे जीवन में हो तो सब कुछ आ जाता है तो सह से बहुत ही लाभ है आपको तो कहते हैं कि जीवन में सब धन दूरी समान लेकिन संतोष धन जो आ जाए तो वहाँ पर आपको फिर सब कुछ मिल जाता है तो ऐसे ही आप सदा संतोष रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मेरी ओर से रेडियो मधुबन की ओर से हमारे इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आप आकर अपना अनुभव शेयर किया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद चलिए दोस्तों आप भी सदा संतोष रहें मस्त रहें खुश रहें मुझे और जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी को दीजिए इजाज़त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 सीता माता की गोदी में अनुमत डाली मुंदी